एवं सभी पुराणों श्रुतियों स्मृतियों से लेकर उभरती भारतीय कथा के साथ हम फिर एकत्र हुए हैं पिछले रविवार को हमने जाना कि जीवन इस प्रकार स्थानांतरित हुआ और कौन सी त्रास्ती थी जिसके कारण इस धरती की प्लेटें टूटी और महाद्वीप बने कैसे ग्लेशियर पे गिले और साथ ही में गणपति की कथा में हमने सोन को खोजना कुरेदना चाह है आज आप लोग हम सब लोग भौतिकताओं के ही पीछे भागते रहते हैं कहीं से कोई सस्ता सामान मिले तो ले ले और फिर आजकल तो हर सामान के साथ गिफ्ट भी मिलते हैं लेकिन क्या कोई गिफ्ट में सामान के साथ हमें उम्र के दो दिन दे सकता है एक प्रश्न है सामान भी मिलता है और गिफ्ट भी मिलती है लेकिन कोई मुझे उम्र में दो दिन गिफ्ट नहीं दे सकता हा ये गिफ्ट और सामान उम्र के दो दिन जरूर ले जाते हैं और हम कभी नहीं जान पाते कि हम कौन है सत्संग अपने ही जीवन के सत्य को जानना होता है कि कौन है अब और क्या क्या दिया है हमने सामान के बटोरने में आधी उम्र गवा दी एक मकान बन गया क्या ये पूरा मकान बिक के एक चौथाई उम्र ला सकता है दे सकता है क्या एक दिन ही दे दे उतनी भी नहीं दे सकता तो हम भूल जाते हैं कि हम जो वस्तु खरीदने जाते हैं हम केवल रुपयों में ही उसकी कीमत नहीं देते अपनी उम्र की को भी कीमत में दिया करते हैं और वो आयु के क्षण जो देश कीमती हैं और हम अभी तक जान नहीं पाए हैं कैसे बनते हैं कौन बनाता है कैसे मिलते हैं और उन्हें किस सार्थकता से हमें जीना चाहिए क्योंकि यहां की हर उपलब्धि चिता की लकड़ियों पर शून्य हो जाती है वो नाते वो रिश्ते वो सगे संबंधी स्वप्न में भी फिर हमको नहीं देखना चाहते हमारी गया कराते हैं हमें भगाते हैं बेटा है तो भी तो आखिर हमने सारी उम्र कहां दे डाली कहां फै गया है हमें से किसने बनाई थी कौन लाया था मनुष्य होंगे तो सोचेंगे तड़प जगेगी जा रही है अरे जान तो ले और मनुष्य की योनि में पशु से भी निकृष्ट होंगे तो क्यों सोचेंगे वही करते रहेंगे जो करते रहे यदि हमने किसी को ठगा भी है तो ठगा तो उम्र गए हम अपने वो तो लौट के मिलेगी नहीं हमको तो हम ये क्या कर रहे थे क्या ये उम्र यू फेंक देने के लिए थी क्या इतनी सस्ती है क्योंकि तो जो कुछ बटोरा है उससे एक दिन भी तुम्हें तो मिलता जिंदगी का लौट के तो फिर इसी उसकी खूबसूरती में उसकी रस में उसकी रौनक में और उसको जानने में क्यों नहीं बिताया दुनिया को जानने की हमने बड़ी तड़प रहे और अपने को जानने का जरा सा भी मन नहीं बन पाए क्यों क्या हम सचमुच अपने को जान गए इसलिए अपने को क्या जानना पड़ोसन को जान ले पड़ोसी को जान ले फलाने को जान ले ना तो रिश्ते क्यों तुम जो बाजार से सौदा भी खरीदे थे घूम घूम करके दुकानों से कहां अच्छा मिलेगा कहां से सस्ता मिलेगा कई कई दिन घूम के जो तुमने सामान खरीदा था और तुम्हें लगा कि तुम्हें बड़ा सस्ता मिला था तुम भूल गए थे कि तुम उम्र के चंद दिन बीत हो उस खरीद में नोटों के साथ दे आए थे और क्या वो दिन के इतने सस्ते थे कैसे व्यवसायी है सोना फेंकते हैं राख बटोरते हैं और मान लेते हैं कि हम तो सस्ते में नहीं पटा है क्या ऋषि का नाम जिंदगी है क्या कभी मैं आपने से पूछूंगा कभी जानना चाहेंगे हम श्री सनातन धर्म में भगवान कि पूजा की नहीं ईश्वर की पूजाओं में स्वयं को जानकर और ईश्वर बनने की बात होती है खाली भजन पीटने की बात नहीं होती भजन जीने की बात होती है बाकी धर्मों ने तो अपने को तो संभाल लिया कुछ कहानियां घर ली कुछ किस्से बनवा लिए लेकिन सनातन कभी ऐसा नहीं करता कहा तीन ट्रम्पेट किसी ने कहा किसी ने तीन सूरा की बात करती और कहानी कुछ ऐसी सुना दी दोनों की कथा एक ही है कि पहला ट्रम्पेट बजेगा तो जो जिंदा है वो भी मर जाएंगे और जो मरे हैं वो तो मरे ही रहेंगे दूसरे ट्रम्पेट में सब कोई अपने अपने गुनाह सुनेंगे फिर जब तीसरा ट्रम्पेट या सूरा बजेगा सभी संप्रदायों में लगूंगा तो नए सिरे से सृष्टि फिर शुरू हो जाएगी मैं आज तक ये ट्रम्पेट समझ ही नहीं पाया कि जब ट्रम्पेट से ही सब कुछ होना था तो ये बीच में घरों में बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं मैं नहीं जानता आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी के घर बरस दर बरस पैदा होते हैं नसूरा बजता न ट्रम्पेट बजते हैं और ट्रम्पेट सूर्य बिना ही लोग मर जाते हैं पता नहीं क्यों वेद ने सनातन धर्म ने किसी कपोल कल्पित बात को नहीं स्वीकार है उसने प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है नेचर इज लोन बुक ऑफ धर्म आत्मा ही लेखक है यही वो किताब है जो धर्म ग्रंथ है चारों वेदों ने कहा हम इसी मूल पाठ का भाष्य ग्रंथ है हम उस परिपक्व मानसिकता को धर्म की राह मानते हैं जो मुझको मुझ तक मुझसे मिला दे जो मुझको मेरा परिचय दे दे और यही हम पूर्व की ऋचाओं में भी पढ़ते आए हैं पहले पिछले रविवार की ऋचा ही ले लेते हैं। वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था कहा अपने अपने वेद खोल ले पहले पूर्व की ऋचा ले रहे हैं। कहा सानु महा अनिमाणु धूम के तु पुरुष चंद्राह जाए हिन्वत हो यहां वो ये नहीं कह रहा है क्या कि घंटी घुमा देना माला फेर लेना वो कह रहा है जीव को हम सब जीवों को महा जो महान अनुमानो जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती के केतु जो धुए से जीवन ज्योति की ध्वजाओं के रूप में उभार देता है चिता की राग को फिर फिर शिशु बना देता है पुरुष चंद्राह पुरु चंद्राह चारों जिसकी व्यापक ज्योत्ना हर ओर व्याप्त हो रही है जिसकी चमक से सचराचर उत्पन्न हो रहा है आज आए हेन्वत धीया ने धारण करना वा यज्ञ में सामग्रियों के रूप में अर्पित होकर हिन्वतु ऐसे आत्मा रूपी देवयान ऐसे ही झिडोले पर बैठकर तू अनंत की राह जाए हम सब लोग हम सब इस मार्ग पर चले तो मैंने देखा कि हर ऋषा मुझे कुरेदती है मुझको मेरा दर्शन करा जिसने निजना देखी उसने प्रभु क्या देखा और हम थे कि हमें दुनिया में फुर्सत नहीं थी और भूल गए कि उम्र बेचते हैं हम कुछ कमाते नहीं कहा महा अनिमानो कि जिसने विलक्षण विचित्र कल्पना से परे धूम केतु जैसे गगन में धूम केतु जलते हैं उसी प्रकार यहां धुएं से ज्योति की ध्वजाओं के रूप में फिर फिर जीवन को प्रकट किया हम सब प्रकट हुए पुरु चंद्रा हर और जिसकी ज्योतियां जीवन की व्यापक रूप से फैलती चली गई हर देह की सांस धड़कन है जो धीरे आज आए हेन्वधु आओ आज इस सत्य में को धारण करें और उस आत्मा में व्याप्त हो जिससे हम प्रकट होते हैं और गगन चढ़े देवयान से तो इस दिशा में भी जो पूर्व की पिछले रविवार को हमने पढ़ी उसने मुझे कोई कपोल कल्पित कथा नहीं बताई है अचानक मुझको ही मेरे सामने लाके खड़ा किया है वो जो उम्र को बेच के सस्ते सौदे खरीद रहे हैं वो धृतराष्ट्र जैसे अंधे और गांधारी की पट्टी लपेटे लोग ही तो हैं, जिन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने से पूछ सके तू उम्र घाये जा रहा है फिर से चिता की तरफ बढ़ रहा है क्या जाना तू कि तू क्या है और ये उम्र होती कैसी है अब नहीं जाना है तो कब जानोगे तो यहाँ धर्म की जो कल्पना है ये कोई इबादत पूजा प्रेयर नहीं है अपने अंतर को कुरेदने की है अपने को पहचानने और पढ़ने की है श्री वेद परिपक्व मानसिकता को धर्म मानता है संप्रदाय भीड़ चाल को पशुवत आचरण को ही धर्म मानते हैं ये दोनों का भेद है और जो वही पढ़ सकता है जो करीब हो अपने जो दुनिया के पीछे भाग रहा है वो ये नहीं पढ़ सकता सत्संग भी उसके पल्ले नहीं पढ़ सकता तो कहा अपने को पढ़ना है अपने को जानना है और इसी को मैंने कथाओं में भी हमने देखा सनातन धर्म की कि हमने भगवान विनायक की कथा में देखा कि गणपति आटे का शर्त नहीं चलेगा धड़ चल सकता है ये तो भगवान भोलेनाथ की कथा में कि पहला बेटा जो बनाया वो तो धर्म की ध्वजा बनकर उत्तर से दक्षिण तक फैलता चला गया ये यह वनस्पतियां ही तो परमेश्वर के पहले पुत्र हैं जिन्हें छह ऋतुएं पालती हैं इसलिए ये षडमुख षानंद छह माताओं के द्वारा ऋतुओं के द्वारा पाले जाते हैं और यह आज भी धर्म की ध्वजा नहीं हुए है फिर मां ने सोचा कि दूसरा बेटा ऐसा भी हो जो मेरे पास रहे उसने तो आटे की उपटन का बालक बनाया और हम सब आटे की उपटन से ही तो बनते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि आटे की उपटन का सर मेरे बेटे को नहीं चलेगा तो उन्होंने एक परिपक्व तपस्या का सर एक गहरा सर गणपत लगाकर भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट की आटे का सर कभी पड़ नहीं पाता अपने आप को वो दुर्गंध और बंदगी के पीछे ही भागता रहता है वो विषया शक्ति से ऊपर नहीं बढ़ पाता सारे सत्संग सुन करके भी वो विषयों में सोया रहता है वो जागता नहीं है तो एक सर गणपति सा चाहिए और देखो कि ये सरस्वती से भी पहले भगवान विनायक की पूजा है क्योंकि वो विद्या जिसमें लक्ष्य नहीं वो सारी मानवता को मिटा दो तो सकती है कुछ नहीं सकती और गुरुकुल शिक्षा में क्योंकि विनायक लक्ष्य है इसलिए यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों से हम सब जानते हैं हम हां इसको हम पढ़ा भी चुके हैं आप तो गुरुकुल नहीं गए वो व्यवस्थाएं समाप्त हो गई पहले ही सूत्र से मैं उसे पढ़ाता हूं इन पेड़ों को अपना अग्रज मानोगे इन्हीं में जब परमेश्वर ने यज्ञ किया तो तुम्हारी देह भस्मी से अन्न में लौटी थी इन्हें धर्म का के रूप में जानोगे या ग्रज है हमारे इनकी पूजा करोगे इन अधिक से अधिक वनस्पतियों को उगाओगे और इन्हें कभी बर्बाद नहीं करोगे दूसरे तागे से हां यह कुी सोम का आत्मा कि वो कौन था जिसने गर्व में ज्योतियों का पात किया मां को बनाने उठा नहीं जानता और जहां आने से तू तो शिशु सा प्रकट हुआ था दो बर्तनों में तू तो यज्ञ हुआ था तो हर देह को प्रभु का धाम समझोगे क्योंकि आत्मा यज्ञ ना करे तो सांस नहीं धड़कन नहीं छड़ने क्या हमने कोई कपोल कल्पित बात नहीं करी है जो कहा है वो सर्वत्र है आप स्वयं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण कोई मुझसे कहे कि शास्त्रों में दिखाओ मैं पूछता हूं जब तुम ही सामने बैठे हो तो फिर कौन सा शास्त्र दिखा दो और तीसरे सूत्र से हमने यज्ञ गवीत के उसे बताया था ये शरीर एक पवित्र देवालय हैुष तनुभिर गुहा चिंद्रवन भी आज भी आत्मा तेरी जीव को तू जीव है वो आत्मा है और आज भी तेरे जूठन को वो शबरी का राम बनके रक्त में बदलता है तू तो जिसका घर मंदिर नहीं जिसका शरीर मंदिर नहीं जो मंदिर की भावना से पुजारी के भाव से अपने शरीर से जुड़ा नहीं वो कैसे कहेगा कि वो किसी धर्म को मानता है वो तो आधा पाप है, वो तो महापतित है जिसने अपने शरीर को जिसे स्वयं प्रभु बनाते हैं जो संभाल के रखना नहीं जानता यहां तो गणपति लक्ष है जो ये पवित्र के साथ आता इसीलिए सरस्वती से पहले एक प्रश्न पूछा था कर, पिछले रविवार को हम गणपति की विनायक की पूजा कराते हैं कि लक्ष्यहीन विद्या अब नया लक्ष्य ले लू जो आज के एजुकेशन में अच्छी नौकरी पहला सूत्र बढ़िया तनखा दूसरा और मोटी घूस तीसरा सूत्र ये अंधे राष्ट्र की शिक्षा है जो गांधारी की पट्टी बांध देती है हमें लगता है हम हर जगह सस्ते से निपट रहे हैं हम भूल गए कि नोटों के साथ उम्र भी तो दे आए वो वक्त भी तो दे के आए उसकी कभी कीमत की तुमने तो तुम सस्ते में निपटे हो या किसी को ठगा आए हो अथवा ठगा आए हो अपनी बर्बादी का ध्यान नहीं कौन सी उपलब्धि है तुम्हारी लेकिन वो शिक्षा जो हमें अंधता देती है आज हाँ सारे भूमंडल पर फैल गई है क्यों क्योंकि उसमें विनायक गणपति नहीं है विनायक के भाई हैं स्वामी कार्तिकीय थोड़ा लीला कथा में भी चलते हैं जैसे रस बना कथा का की और फिर हम अपने मूल कथा में आते हैं। तो विनायक के बड़े भाई हैं कार्तिकी उनका वाहन मोर है अब भगवान गणेश जी का वाहन क्या है चूहा अब आज के जमाने में चूहा कैरियर बताइए तो दोनों में एक लीलात्मक हम इस पर्दा करते हैं बच्चों को समझाने के लिए गुरुकुल में कि इन दोनों में कौन पूजा में प्रथम हो गणपति ने कहा मेरी पूजा ये पहले होनी चाहिए कार्तिकीय ने कहा नहीं मेरी पूजा पहले होनी चाहिए तो भोलेनाथ ने कहा दोनों अपने अपने मार्ग वाहन जो है इस पर तो कार्तिकीय ने कहा कि मेरा वाहन मोर है देखो आप समझो इसको है ना लीलाएं मनोरंजन के रूप शिक्षा को सरस करने के लिए लेकिन अगर खाली आप लीलाओं का मतलब नहीं समझे तो आप तो उन बच्चों से भी गए बीते हैं जो गुरुकुल की प्राइमरी क्लासेस पढ़ते थे तुम तो कहा कि मेरा महान मोर है कहा करो कहा कि मोर सबको सुख सौंदर्य और आनंद की अनुभूति देता है मोर सबको सुख सौंदर्य और आनंद की अनुभूति देता है और सारे समाज को विषैले जीवों से निर्भय करता है हा? मोर सांप आदि को वालते वा खा जाते हैं तो सारे संसार की पीड़ा और भय को मिटाना और सबको एक बढ़िया सुखद सौंदर्यमय जीवन देना कहिए मेरा मार्ग है तुम्हें तो प्रथम कैसे नहीं हुआ शिक्षा का लक्ष्य तो मैं ही बनूंगा बोलो मोर समझ में आया क्या हाँ वो खाली प्रतीक देख के चले जाते हो तो समझते हो ना ये संप्रदाय तुम्हें बता नहीं पाए बस बात इतनी सी है कल को क्या पाठशालाओं की परिक्रमा करके और स्कूल के दरवाजे में भजन गाके के इस उम्मीद से चले जाओगे कि स्कूल की डिग्री मिल जाएगी क्या कर रहे हो ये भी पाठशालाएं इसे समझो अब बौने पन से बाहर आ तो कार्तिकेय ने कहा कि मेरा वाहन मोर है प्राणी मात्र की समर्पित सेवा और संसार की पीड़ाओं का हरण ये मेरा मार्ग है ये मेरा वाहन वाहन माने कैरियर है ये मेरा हा? जैसे आजकल आप लोगों के कैरियर होते हैं ना कोई इंजीनियर होता है ये भी तो कैरियर है।, है है ना ये डॉक्टर है तो ये उसका कैरियर है मेडिकल कैरियर है उसी प्रकार यहाँ मोर कैरियर है वाहन है समझो इस बात को हाँ आपने चूह भी बिठा दी <laughs> विनायक ने कहा कि मेरा वाहन जुआ है वहां तो बच्चे समझ जाते थे आज सोचता हूं कि क्या बढ़े हों के पल्ले भी पड़ता होगा यह अध्यात्म और आज सबको दंग है कि उसे बड़ा समझदार कोई नहीं है बड़ा विजित लगता है कोई माने कि उसका कपड़ा मैला है तभी तो वो धोएगा जो मान रहा है कि ये मैल मॉडर्न आर्ट है वो कह दोएगा जब सब ने मान लिया सब विद्वान है तो कैसे पचा पाएंगे भाई आज ये अवस्था इसका मेरा मान चूहा है बोले तो स्पष्ट करो सुखा चूह जहां बैठता है वहीं बिल खोदता है और हर रस्सी काट देता है भीतर जाना अपने को पढ़ना अपने को पहचानना, जीवन के सूक्ष्म सत्य को पाना अपने कोई नहीं जाना तो क्या जाना ये मेरा मार्ग है ये मेरी राह है इसलिए मेरा वहां चूहा है, है। मूर्ति बना के चूहा बिठा के लड्डू धर दिया बोले पूजा करिए काश आप एक अच्छे छात्र की तरह पढ़ाए होते काश आप अपने जीवन के क्षणों को जान पाए होते कि कितने अमूल्य क्षण हैं और दुर्गंध में ही बिखरे चले जाते हैं काश आप अपने को पढ़ पाए होते और अपने गंदे आचरण को छोड़ पाए होते तो क्या आपका मान सम्मान घट जाता बढ़ता लेकिन नहीं दुर्गंध को ही आपने सुगंध माना और जब माना कि यही सब कुछ है तो सुगंध भी आपको क्यों अच्छी लगेगी नहीं तो हम क्यों न माजे धोए अपने आप को इन कथाओं में ये तो अमृत है जीवन तुमने तो कहा कि मैं पूर्व हुआ तो कार्तिकेय ने कहा कि अपने को जानने में तू तो, तो अपने को ही जानता रहा तो तूने समाज की सेवा क्या की तुमने तेरे जो सचराचर के प्रति धर्म है वो भी तो तुमने नहीं किया तो तुम तो आधे अधूरे रहे तो विनायक ने कहा कि जब तक मैं स्वयं को न जानूं मैं दूसरों की सेवा भी कहां कर पाता हूं अरे जो पढ़ा लिखा ही नहीं जो मेडिकल कॉलेज ही नहीं किया वो आया कि गांव में सब मरीजों का इलाज करेगा तो हर घर से लाशें ही, ही तो निकलेंगी सर्व द्यूमेनिटी और खोखला खोखलापन ही तो इस देश को चाहे वो नेता है सामाजिक कार्यकर्ता है अथवा शिक्षाविद है वो सब इस बहुमेपन से ही तो गुजर रहे हैं जो अपने को नहीं जानते वो किसको क्या दे पाते आज हर तनाव है शिकायतें हैं क्यों क्योंकि वे निक नहीं है सीखा मैं अपने कोई नहीं जान पाया तो मैं उसकी सेवा क्या करूंगा हां हा, सेवा करते हैं अभी हाल ही में एक उदाहरण दे रहा हूं मेरा किसी संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है मैं सबको प्रणाम करता हूं अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कन्वर्शन के ऊपर बैन लगा दिया तुमने कहा हम ह्यूमन सर्विसेज ही नहीं करेंगे मिशनरी से तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं ये सर्विसेज टू तो क्रिश्चियनिटी थे ये ह्यूमनिटी थे आपने मना क्यों करते है? और उनको ह्यूमन सर्विस वाले सेकुलर हैं वो मुझे बहुत पहले मैं एक कोड़ियों के हॉस्पिटल में गया कलकत्ते में कलकटा में और भी कई जगह गया तो मैंने देखा कि हर कोड़ी के गले में एक सांप्रदायिक चिन्ह टा रहता है मैंने उनसे पूछा क्या तुम इसी संप्रदाय को बोले नहीं साहब अगर ये नहीं लगा होगा अगर ये नहीं लगा होगा तो ना उनको खाना मिलेगा ना दवा मिलेगी ना रहने को मिलेगा उस लिप्रेसरी सेंटर में और जब बॉम्बे से गुजरा तो बाबा साहब आमटे का भी देखने गया मैं तो मैंने किसी के गले में कोई सांप्रदायिक चिन्ह नहीं देखा ना स्वास्थ्य न होम्रो कुछ भी नहीं देखा तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये तुमको नहीं कहते कि तुम भी लगाओ नहीं तो कानून बोले नहीं यहां ऐसा कुछ नहीं वो कहते जो जिस धर्म का अपना जानो मेरे से मतलब नहीं माई सर्विस आर टू ह्यूमेनिटी एंड नॉट टू ए कम्यूनल थाट मैं उसमें जिसका जो धर्म है वही पहने या ना पहने ये उसकी मर्जी मैं सबको संभाव से देखूंगा बाबा साहब आम ठेक आज तक भारत रत्न मेरा तो क्यों है ये सोच ये सोच इतनी सड़की हो गई है हमारी कि कम्युनल सर्विसेज को ही हम ह्यूमन सर्विसेज मानते हैं और जो सर्विसेज कमिट टू कमिट टू द्यूमैनिटी है उसको हम देख ही नहीं, नहीं पाते है? क्योंकि हमारे जीवन में विनायक ही तो नहीं है और ये सारा ये चारों वेद विनायक है क्योंकि ये मेरे भीतर मुझको प्रेरते से है चूहा बिल कूदता है विषयों की रस्सियां काटता है चल भीतर अपने पढ़ स्वयं को और वही हमने इस में पढ़ा कि महान अनि मानो कि जो हम सब जीवों को वो महान अनि जिसका कोई अनुमान नहीं हो सकता जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती के तू, से जीवन की में है जो को फिर-फिर जीवंत करके स्वप्नों से सजा देता है वो चंद्रा और कितनी कल्पनाएं, कितनी ज्योतियां कैसे कैसे रंग भर देता है वो धीरे आज आए अरे तू चिता की पित्रयान की क्यों सोचता है तू देवयान में उसी आत्मा यान में समाने अंतर्मुखी हो अपने से जुड़ता क्यों नहीं और यही पिछले ब्रह्मसूत्र की रिशा में भी हमने लिया था स्व या कि अपने में विलय होना अपने से जुड़ना अपने में को पढ़ना स्वमन आत्मा आत्मा से ही घुल मिल जाना यही जीवन की राह है और हम कहा मिल रहे हैं विषयों में वासनाओं में भौतिकताओं में और क्या देखना चाहते हैं दूसरों के कुछ और जान जाए तो कुछ डालेंगे। अपने नहीं जागेंगे और सारी दिशाएं भगवान विनायक के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं गणपति और श्रीमद् भगवत गीता भगवान की लीला है कि उन्होंने गणपति के चूहे को योग के रूप में भीतर रख लिया देखो दे गणपति के योग को इसको एप्लीकेबल बनाया है ना कि व्यवहार में भी कैसे जिया जा सकता है तो गणपति का योग चूहा योगेश्वर ने अंतर में रखा योग साधना और समाधि में और कार्तिकीय के मोर के पंख को माथे से लगा लिया कि मन में ध्यान हाथ में सेवा चल मेरी देवा देवयंतो यथा ऋग्वेद में पड़ा देवय अच्छा विदत वसुम गिरा महामुषम की देवयंतो यथा आत्मा में ही जो आत्मा जैसा हो गया स्वापयात जो ब्रह्म है तुम्हारे सामने पिछले रविवार का देवयंतो यथा देव माने आत्मा की सदृश जो आत्मा की सदृश यथा इस प्रकार हो गया जो मतिम अच्छा मति जिसकी अच्छा माने निर्मल हुई आत्मा से जुड़कर विषांतता गई झूठ गया कपट लोभ मोह ही गई जिसकी विद जिसकी विद्वता आत्मा बनी अग्निया भी सब आत्माओं को अर्पित हो गई आत्मा का निमित्त हो गया गिरा और जिसकी वाणी भी देवमाता सरस्वती की भांति आत्मा ही बन गई महामनुषत श्रुतम वही कालों के भी काल महाकाल का अनुमान उन्हीं में अनुसरण करता उन्हीं में अनुगमन करता उन्हीं में व्याप्त हुआ श्रुतम ऐसा सभी वेदों ने कहा है सब श्रुतियां कहती हैं महा मनुषत श्रुतम उसी को हमने कहा स्वापया तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक ईमानदार जिंदगी हम कैसे दे सकते हैं लक्ष्य भी न जाए और रोजमर्रा के जीवन में जो मेरा तटस्थ भाव है निमित्त धर्म है वो भी निप जाए और बड़े व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता और संपूर्ण महाभारत महाकाव्य जो हम पूर्व में भी पढ़ के आ चुके हैं एक एक विस्तार से पढ़ के आए हैं तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कैसे जिया जाए उनका जैसे कोई भी जीता है ईमानदार व्यक्ति एक इंस्पेक्टर है राष्ट्र प्रधानमंत्री है चीफ मिनिस्टर है इनके पास कोई सत्ता नहीं है इनके पास राष्ट्रपति की प्रदत्त सत्ता है डेलीगेटेड पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो जब ये पार्लियामेंट में होते हैं तो ये अपने उन निमित दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए क्या ये घरग्रहस्थी नहीं करते बोलो क्या इंस्पेक्टर राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सत्ता को अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से करता हुआ क्या घर गर गृहस्थी नहीं कर सकता ये करता नहीं कर सकते जो की जाने हमें यही तो कहा कि अपने आप को उसका मानता हुआ पूर्ण रूपेण उसको अर्पित होता हुआ इस शरीर में जो भी मेरे पास अधिकार सत्ता शक्ति ऊर्जा है वो सचराचर के राष्ट्रपति की डेलीगेटेड पावर ही तो है हाउ कैन आई मिसयूज इट जज को अवमानना केवल कोर्ट रूम में हो सकती है हा? उसके घर में तो नहीं हो सकती घर में वो जज नहीं है जज में घर में वो जज नहीं है कि वाइफ ने झगड़ा हो गया नौकर नहीं गाली दे दी तो पता चला उसे ऑफ कोर्ट ला ली लगा सकते हैं क्या तो ठीक उसी प्रकार हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण है लेकिन हम वो मन के बईमान लोग हैं कि फिर भी मानना नहीं चाहते जो ये वेद कह रहे हैं आज भी वही व्यवहार जगत भी है लेकिन धृतराष्ट्र की अंधता और गांधारियों की पट्टी हमें भरी रास आती है उसे हम हटाना नहीं चाहते अगर इंस्पेक्टर घूस पकड़ता है तो हम उसे बेईमान कहते हैं और अपने को बड़ा ईमानदार बताते हैं अगर उसने डेलीगेटेड पावर्स को फैमिली के लिए करप्ट किया तो बेईमान है और मैंने दुनिया के मालिक की पावर्स को तथाकथित परिवार के लिए मैंने इन्हें करप्ट किया तो मैं ईमानदार भगत हो गया ये कैसे होगा भाई हम सब जानते हैं लेकिन हम अपने साथ भी इतने घटिया किस्म के बेईमान हैं कि अपने को यही सजेस्ट करते हैं कि नहीं हम बड़े अच्छे भगत हैं जानते हुए भी हाँ। थोड़ा कड़वी बात कह जाता हूं वेद पढ़ा रहा हूं हा और आज के ऋचा भी ले लो इसी के साथ ही तो फिर आगे कथा में चले कहा सा रेवाम आज के ऋचा ले ले सा रेवाम इन विश्व पति देव्या के सुनो तुम उद भानु ये आज की रिचा है सारे मॉ रेप शब्द आया है रेम का अर्थ होता है उछलना कूदना छलहंगे लगाना ये रेप का अर्थ है उल्लिसित होना उमंग और तरंग में आना झूठना और रीवा नाम है नर्मदा का नर्मदा नदी का वैसे शब्द आया है तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम भी रीवा है हा रिवत एक पर्वत भी है रईवतक और एक राजा भी था जो महाभारत युद्ध में लड़ा था महाभारत युद्ध में लेकिन यहां रेवाम का अर्थ है सा रेवाम एव वो जो आत्मा के आनंद में ही झूमते हुए नर्मदा शत भी कर लो नदी का नाम नर्म में अग्नि ज्योति बस ये नर का अर्थ हम लोग व्यक्ति भी लगा लेते हैं कि जो लपटों का का मद लिए हर चमकता लहराता फिरे इसलिए तुझे नर्मदा मदमस्त नज्ञ की अग्नि को भी हम नर्मदा कहते हैं वेद में फिर फिर कहेंगे और नरा शब्द का प्रयोग बारम्बार अग्नियों के लिए करते हैं तो कहा सारे वम इव विश पतिर्देव्या कि जिससे झूमते हैं जिसमें परमानंदित रहते हैं विश्वपति वैसे दस हैं मैं पूर्व की ऋचाओं में पढ़ाया हूं दस विश्वपति हैं, वैसे सचराचर को धारण करने वाले हे जो ऊर्जाएं हैं जो देवता हैं, जिनकी कल्पना है दिखभाल आदि हैं, तो सारे वाम इव विश्वपति ही देव्या इनको भी जो ज्योतियों से परिपूर्ण करके बनाने वाली मेरे अंतर की प्रज्वलित यज्ञ की अग्निया ही तो सर्वत्र हैं। वो वो यज्ञ यज्ञ जिससे जिससे मैं क्षण है वो यज्ञ जिससे मैं, जिस जिस मैं हर सांस ले रहा है ना तो इनमें कोई भेद नहीं है हमें सातवें आसमान नहीं जाना है हमारा यज्ञ आत्मा घटघटवासी है तो सारे वाम विश्वपति देव्या केतु सुनो तो ना जो ज्योतियों में ध्वजाओं में शुणोतु मैंने श्रोण शब्द का अर्थ सुनना भी है और उत्पन्न होना प्रकट होना भी है जो हम सबको उत्पन्न प्रकट कर रहा है वो अग्नि ऐसे स्तोत्र को ऐसे यज्ञ को जो अग्नियों का है बृहद महान भानु जो सूर्यों का भी सूर्य बना सकने में समर्थ है वो तेरे भीतर जल रहा है या फिर विनायक का चूहा भीतर गया है, है? वैसे ही अपने गणपति अब आप तो खाली प्रतीकों की पूजा करते हो पाठशाला नहीं पढ़ते हो और केवल बाहर के हवन यज्ञ तक रह जाते तो ये भी नहीं जानते कि बाहर के यज्ञ के द्वारा मैं बच्चों को उनका अंतरहात्मय यज्ञ सभी वेदों में पढ़ा रहा हूं तो फिर से देखें सारे वाम विश्वपति ही देव्या केतु श्रु, श्रुणो तु ना जो उन्नों देता है कल्पनाओं को देता है जो दिखभालों को प्रकट करने वाले जो ब्रह्म ज्वालाएं और जो पालती है क्षणों से सांस से धड़कनों दे से देह की ऊष्मा से देहा केतु और जो ध्वजाओं से हमारे जीवन की उपलब्धियों की ध्वजाओं को फैलाती है और जो हम सब हम को ना माने हम लोगों को क्षण तो सारी उत्पत्ति में समर्थ बनाती है आज कहते हो मैं मम्मी हूं ये कहता मैं पापा हूं मैंने पूछा हूं ये बनानी आई लेकिन मैं लाख पूछूं कि आप मानोगे नहीं कि आप मम्मी पापा आपके बेटे जो है तो ये सब कुछ देने वाली जो यज्ञ की अग्निया है वो प्रचलित तो भीतर तुम्हारे हैं देखू अंधता कि मैं बाहर की पूजाओं में फंसा रहेगा ये ठीक कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे घर एक मेहमान आने वाला था मैं उसको लेने स्टेशन गया मेहमान घर में बैठा है और मैं ढूंढ रहा हूं उसे मोहल्ले वालों से पूछता हूं कहा है पहली बार है पता नहीं दिखता कैसा होगा पता नहीं मैं उसे पहचान भी पाऊंगा कि नहीं कभी देखा नहीं उसको और मेहमान हैरान है के बैठा हूं घर में पता नहीं दुकानों और मोहल्लों में क्या घूमता फिर रहा है वो हाल मेरा है कि कहीं वक्त निकल न जाए उदास होकर मैदान वो मेहमान घर से चला जाए शमशान मुकदर बन जाएगा पर मुझे फुर्सत नहीं है मुझे भटकने से फुर्सत नहीं है और ये ऋचा कह रही है हर उमंग तरंग आई तो उस आत्मा से थी वो सौंदर्य वो रोशनी तो उस आत्मा से थी वो सारी ध्वजाए उपलब्धियां और तेरे पद उस आत्म से ही तो थे कांच नहीं चमकते खिड़कियों के भीतर एक बल्ब है जो जलता है उसी की रोशनी छन के, के बाहर आया करती है तू तो खाली कांचों की दोस्ती करता रहा दरवाजे खिड़कियों से ही लिपटता रहा और भूल गया सारे वाम वाण कि हर उमंग हर तरंग हर उछाल रवि तेरी अंतर आत्मा ने दिया था गोविंद से आया था श्री राम कहे कृष्ण कहे नव दुर्गा कहे बातें किए और आज तू उसी की नहीं सुन रहा अपनी आत्मा की नहीं सुन रहा है संसार की सुनता है अपने अंदर आत्मा की ही नहीं सुन रहा कहता है सत्संग करता है मेरा एक कुत्ता है कुत्ता है ना वो सत्संग नहीं करता उसको समझ भी नहीं आता है बड़ा लिखा जो नहीं है तो उसे साबुन से नहलाता है रामगोबिन हमारा खूब अच्छे से मांझ मांझ के धोता है और एकदम बढ़िया उजला उजला-उजला दिखने लगता है और फिर नाली में फांदे आता है कुत्ता है ना आपको नहीं कह रहा कि सत्संग में नहाए और फिर ऋषियों की नालियों में जाके लेट गए वो तो कुत्ता है ना आप लो तो लोग तो समझदार लोग हैरत होती है कि फिर वहां कैसे चले जाते हैं क्या सचमुच आत्मा आत्मा की हत्या करके मार के ही तो जाते होंगे उस मोहक कन्हैया की मेहन हत्या कैसे करते होंगे जब ये झूठ बोलते होंगे उसे भी विषांता में जाते होंगे सोचा करता हूं कैसे कर लेते हैं लोग कैसे कर पाते हैं कि अमृत की गंगा में नहाए और वह आचरण से बाहर निकले तो सब गायब हो गया क्यों कभी पूछेंगे हम अपने आप से कि क्यों है ऐसा क्यों है ऐसा कभी हम लज्जित होंगे अपने आचरण पर अरे वो तो कुत्ता है भाई साबुन से नहाए फिर नालिम खान दिया पर हम तो समझदार लोग हैं क्या कभी सुधरेंगे हम और जो सत्संग में अपने को नहीं पूरे देते हैं वो कोई सत्संग नहीं पाते तो कहा कि जो झूम दे रहा जो सांस धड़कन दे रहा आज मुझे उससे लिपटना है मुझे गणपति को जीवन का लक्ष्य बना थे ही ऐसे ही स्तोत्र में ऐसे ही जीवन की धारा में ऐसे ही प्रवृत्तियों में मुझे अपने आप को दुबे रखना है लोग इन आत्मज्वालाम में यज्ञ होकर मुझको एक महासूर्य बनना है बृहद भानु सूरज सा बन के दिखाना है ये सौगंध है सत्संग की मैं तो फिर लौट जाऊंगा नहीं तो आज तो कसम दे डालो कि अब नहीं लौटेंगे और आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लो आज हम दसवें सूत्र में है गति सामान्यात ये छोटे छोटे शब्दों में गहरी गहरी बातें हैं जिसको हम कहते हैं ना की नोट्स तो ये आत्मसूत्र है क्योंकि सारे ग्रंथ तो रहेंगे नहीं बस सूत्र सूत्रात्मक रूप में शब्दों को इन्हें सूत्रों को याद कर देगा और तपस्वी अपने भीतर जलने मन को चल देगा ये ब्रह्म सूत्र है गति सामान्य इसको पूर्व के सूत्रों के साथ जोड़ के चलेंगे ना कहा कहाम रुद्राए धिकम तो पहले सूत्र से ले लेते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि आरंभ करें ब्रह्मा ने आत्मा जिज्ञासा आत्मा के प्रति हम जिज्ञासु तुलसी में कहा कि स्वातयात जो अभी हमने लिया और आज का सूत्र है गति सामान आयात गति गति का अर्थ माने मोक्ष गति से है दुर्गति तो होनी ही है चिता की लकड़ियों पर घबराओ मत लेकिन उस दुर्गति के अलावा भी तो गति है सदगति है मोक्ष गति है तो कहा गति सामान्य कि सामान्य रूप से सभी ऋषियों ने सभी ग्रंथों ने संपूर्ण श्रुतियों ने वेदों ने कहा है कि मोक्ष की गति आत्मा में ही है आत्मा से जुड़ने में है और आत्मा से जुड़ने के लिए बाहर निमित्त को निमित्त स्वीकारने में है गति सामान्य आज आप कहते हो कि आप एक सहज जीवन जी रहे हो वेद कहता है ना असामान्य जीवन जी रहे हैं आप एक झूठ जी रहे हैं आप अपने साथ बहुत बड़े बड़े विश्वास विश्वासघात जी रहे हैं। कोई सामान्य जीवन की गति नहीं है सत्य क्या है कि परमेश्वर की दी हुई सत्ता का ही तो हम सब प्रयोग कर रहे हैं हमारे पास अपनी कहा सत्ता है अभी तक तो शरीर का एक कोष नहीं बना पाए तो हम कैसे कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जैसे जी असामान्य बात है ये झूठ है ये पाप है जिस दिन सर का एक रोया बना लेना बाल केश का तो कह लेना कि हां कुछ पा गए हो सब कुछ कुदरत में कोई दे रहा तुमको बैठकर और तुम कहोगे कि यह मेरा इससे बड़ा पाप और क्या कर सकते हैं यदि हम ईमानदार हैं कम से कम अपने साथ अरे दूसरों से जब करोगे करोगे अपने साथ तो हो जाओ भाई कहा गति कि क्या एक नॉर्मल भी होकर भी हम जी पाएंगे एक ही ईमानदार ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग तो घरों गृहस्थी गर में नहीं करता हम सब जानते हैं क्योंकि वो पावर्स राष्ट्रपति की है जिस भी पद पर वो है पद में कोई पावर नहीं है डेलीगेटेड पावर्स है उनका यथा प्रयोग कर सकता है तो मेरे पास भी तो परमेश्वर की दी सत्ता ही तो है सांस धड़कन रोम रोम उसका है और मैं कहूं कि मेरा जीवन मैं चाहे जैसे जू आप कौन होते हो बोलने वाले तो ये सामान्य बात होगी या असामान्य बात होगी तो कहा जो इस जीवन को सामान्य कर पाएंगे वही उस मोक्ष गति हो पाएंगे तुम कहो कि तुम आसक्त जीवन में सबसे घटिया कलुष बनकर बन के कीचड़ बनकर के जियो और यहां नहा धोकर के पूजा कर जाओ तो अंधे लोग दुनिया के भले तुम्हें भक्त मान लें क्या परमेश्वर तुम्हें स्वीकारेंगे वो जो भीतर बैठा है क्या वो देखेगा नहीं तुमको ये सूत्र है जो भीतर कुरेते हैं कि सारे श्रुतियां वेद जिसको सामान्य राह बता रहे हैं अंतरहात्मा से जुड़कर हां योगा किया तो मुर्गासन कुकुटासन करने लगे सर्कस के जोकर तुमसे बड़े योगी हैं योग में जुड़ना था आत्मा से जुड़ना और योग के ही तू सारे गीत गा रहा हूं कहा गति सामान्य है दोस्त हु कैन नॉट लिव नॉर्मली उन्हें कोई गति नहीं मिल सकती दुर्गति के अलावा क्यों क्योंकि उन्होंने कपट को मैल को ईश्वर से बड़ा माना है तभी तो, तो उसमें जीना चाह तो ब्रह्म सूत्र कह रहा है गति सामान्य कि हमें उस भक्ति को परमेश्वर को इस विचार को हर ऊर् समभाव से जीना है चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो वनप्रस्थ है गुरुकुल है या संयास है उससे के जीना उसको उसको गाली देना है तो तुम पुजारी हो ये ईश्वर को गाली देने वाले क्या हम पूछेंगे अपने से ये रेचाई नहीं ये अमृत के घट है दुनिया हमें पीना होता है और जैसा कि हम पूर्व की कथा में हमें जाना कि जब वो प्लेटे टूटे कथा रह जाए थोड़ा तो ये संपूर्ण भूखंड उप महाद्वीप तहरता हुआ नए समायोजित होते हुए द्वीपों से आकर टकराया और एशिया महाद्वीप के साथ केवल खूंटी पर रखा हुआ है जिसका नाम भारत है श्रीलंका भी इसी के साथ आया है वह अलग राष्ट्र है एक अलग बात है लेकिन पार्ट इसी का है वो वो केवल एक पुल से इन्हें जुड़ा हुआ है हमारी और उसकी प्लेटें भी नीचे से एक ही है टोटल जो भूखंड है और उसी महाद्वीप से और जहां तक इन्हीं ग्रंथों से मैं कुछ इंटरप्रेट कर पाया हूं तो मूल भरत खंड शायद एटलांटिक सागर की किसी तलहटी का में एक बहुत बड़ी प्लेट है जिसके टुकड़े टूटे थे तो जीवन सबसे पहले शायद वहीं उतरा था और पर्वतों पर जो जीवन रह गया था या आदत दे ट्राइबल्स या हमारे गुरुकुल थे हम लोग थे यह जो भाग पाए हु उसके बाद जब ये पर्वताकार ये पूरी की पूरी प्लेटें तैरने लगी उसी को वक्त ने नावे बना दिया कहीं नोहा की नाव है कहीं चाइनीज की वो वो जो होती है वो अली नाव है तो हमारे यहां मनु की नाव है और इस प्रकार हम यहां आकर के जुड़े एक भीषण विध्वंस के बाद चालीस दिनों चालीस रात सिर्फ रात रहे जहां ग्लेशियर पिघलते रहे उसकी गर्मी से और पानी बढ़ता चला गया पानी बरसता रहा भाप बनकर उसकी गर्मी से और जब एक नई सुबह हुई प्लेटें तैरती हुई प्लेटें जब थोड़ी स्थिर हुई तो हर और बिया पान था सुनसान था इक्का तुक्का जिंदगी रह गई थी और रह गए थे, थे सौभाग्य से गुरुकुल हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत भरतखंड पर ये राम के उपरांत हुआ था टांत और सब कुछ लुट चुका था सब बर्बाद हो चुका था तेता योगी अपने समापन की ओर जा रहा था और जहां से जीवन को स्थानांतरित हमने इस भूखंड पर किया था उसकी और हमारा दूरियां भी बढ़ती जा रही थी सदी पहुंच पाना इतने लंबे क्षीर सागरों को पार करके संभव नहीं था क्योंकि सब कुछ डूब गया था एक तरह से बिल्कुल ही टूट गए लोग उस द्वीप पर उनके सामने अपने मूल स्थान पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था लेकिन एक रास्ता था देयान तो हम नहीं थे बहुत दूर की थी लेकिन एक मार्ग था जिससे लौट भी सकते थे नहीं तो सतयु पर्यंत हम बने भी रह सकते थे और वो रात थी हमारी अंतरात्मा की और चारों वेरों ने सारे गुरुकुल कुल, फिर उसी राह पर बहते चले गए जो आज हमारे साथ क्योंकि मैं शरीर तो मुझे सिर्फ ग्रेविटीज में माया नहीं चाहिए अनंत आकाश में तो मैं विदेह हूं देह की मुझे आवश्यकता ही नहीं है तो क्योंकि मैं आत्मा से जुड़कर एक बार आकाश पकड़ लू और फिर अपने उसी गंतव्य पर तक पहुँच सकूं ये तड़प हम सब में थी क्योंकि जीवन तो यात्री है पड़ाव करता है चल देता है इस धरती के ऊपर हमने एक स्वर्ग बनाया है जो आज भी है इसी आप वो जोन लेवल कह लो उससे ऊपर का जो ग्रेविटी फ्री जोन है जबकि डार्विन ने कहा कि लाइफ यहीं पैदा हुई हमारा कहना था कि वाटर एंड लाइफ इस स्पेस सब्जेक्ट ये दोनों क्षीर सागर की उत्पत्ति है यहाँ की नहीं है तो इस बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी ये सिद्ध कर दिया वहां से ला करके कि इस बल्क ऑफ लाइफ जहां जीवन नहीं होना चाहिए माइनस एंड सेंड, सेवेंटी सेंड, फाइव डिग्री सेल्सियस इससे भी नीचे टेम्परेचर है हाँ हमने वहां से भी जीवन के सैंपल्स ला करके विज्ञान के सामने रख दिए है और एक नई दिशा खुल गई वेद की ही मान्यता एक बार फिर ऊपर कर ऊपर आए यह दुर्भाग्य है कि भारत में ये कम्युनल ग्रंथ है वह पढ़ा नहीं सकता सेकुलर कंट्री है यहां कुरान पढ़ा सकते हैं बाइबल पढ़ा सकते हैं ये नहीं पढ़ा सकता इसलिए इन ग्रंथों पर अब शोध विदेशों में हो रहा है कल को शायद भारत के लोग भूल भी जाएंगे इनको और फिर ये विदेश की विज्ञान की संपदा बन जाएंगे आपके नहीं रहेंगे क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है सब्जेक्टिव होकर भी आप इसे जानना नहीं चाहते इसे पाना नहीं चाहते अपने हित के लिए भी नहीं अन्यथा आप क्यों जानना चाहेंगे आज डालने खिड़की से भी बाहर कर दिया के सामने की यही एक रास्ता रह गया कि जब तक पहुंच न पाएंगे तब तक जुड़े तो रहेंगे आत्मा अनंत है इसी का द्वार खोजो और ये सारे वेद ऋषि फिर से हमने गुरुकुल व्यवस्थित किए और द्वापर में फिर से इस धरती को हमें जीवंत करने की जरूरत थी धीरे धीरे समाज फिर डेवलप हुए वीरान पर्वतों पर भी प्लेटों पर भी एक दुक्का जो जीवन थे वो फैलते चले गए और दुर्भाग्य से हर कोई अपनी रेस और जाति बन गया जबकि सच क्या है हर सेल को वही बना रहा तो तुम्हारा अलग से नाम गोत्र कहाँ है तुम्हारी जात कहाँ है वो एक सोशल हो सकता है एक प्रादेशिक जरूरत हो सकती है कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आप रख सकते हो अन्यथा सत्य तो एक है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वी आर वन अलाइक